अध्याय 17 प्रभु यीशु का दिव्य रूपांतर छह बाद प्रभु यीशु ने पत्रस, याकोब और उसके भाई येहन को अपने साथ लिया और वे उन्हें एक ऊंचे पहाड़ पर एकांत में ले गए वहां उनके सामने प्रभु यीशु का रूपांतर हो गया उनका चेहरा सूर्य के समान चमक उठा और उनके कपड़े प्रकाश की तरह उज्जवल हो गए वहां शिष्यों को परमात्मा के दोनों प्रवक्ता मोशे और एलिया प्रभु यीशु के साथ बातचीत करते हुए दिखाई दिए तपत्रस ने प्रभु यीशु से कहा प्रभु हमारा यहाँ होना कितनी खुशी की बात है यदि आप कहें तो मैं यहां तीन तंबू के मंदिर बना देता हूं एक आपके लिए एक मोशे के लिए और एक एलिया के लिए वह यह बोल ही रहा था एक बादल ने उनको ढक लिया और उसमें से एक आवाज आई यह मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे बहुत खुश हूं इसकी बात सुनो और मानो शिष्य यह सुनकर डर के मारे गिर पड़े तब प्रभु यीशु उनके पास आए और उन्हें छूकर बोले उठो डरो मत जब उन्होंने ऊपर देखा तब गुरु यीशु के अलावा कोई और नहीं था पहाड़ से उतरते समय गुरु ये ने शिष्यों को आज्ञा दी जब तक तेजस्वी मानव पुत्र मरे हुओं में से जिंदा ना किया जाए किसी को इस दर्शन के बारे में ना बताना इस पर उनके शिष्यों ने उनसे पूछा धर्म गुरु क्यों कहते हैं कि मुक्तिदाता के आने से पहले प्रवक्ता एलिया का आना जरूरी है प्रभु यशु बोले सच है एलिया सब कुछ तैयार करने के लिए पहले आएंगे पर मैं तुमसे कहता हूं कि एलिया आ चुके हैं किंतु लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना और उनके साथ बुरा व्यवहार किया इसी प्रकार वे तेजस्वी मानव पुत्र के साथ भी बुरा व्यवहार करेंगे तब शिष्य समझे कि वे उनसे समर्पण स्नान दाता यौहन के बारे में कह रहे हैं अशुद्ध आत्मा से जकड़ा बालक प्रभु ये और उनके शिष्य भीड़ के पास लौट आए तब एक मनुष्य गुरु यीशु के पास आया और घुटने टेककर बोला प्रभु मेरे पुत्र पर दया कीजिए उसे दौरे पड़ते हैं और बहुत कष्ट होता है दौरों के कारण वे कभी आग में गिर पड़ता है और कभी पानी में मैं उसे आपके शिष्यों के पास लाया था पर वे उसे ठीक नहीं कर सके प्रभु यीशु बोले ओ नास्तिक और बिगड़ी हुई पीढ़ी कब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तब तक मैं तुमको सहन करूंगा उस लड़के को मेरे पास यहां लाओ तब प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्मा को डांटा और वह उसमें से निकल गई और लड़का उसी समय ठीक हो गया बाद में शिष्यों ने अकेले में गुरु यीशु के पास आकर पूछा हम उसे क्यों नहीं निकाल सके प्रभु यीशु ने उनसे कहा तुम्हारी आस्था में कमी के कारण मैं तुमसे सच कहता हूं यदि तुम में राई के दाने के बराबर भी आस्था हो तो तुम इस पहाड़ से कहोगे यहां से हटकर वहां जा तो वह वहां से हट जाएगा तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव ना होगा जब सब शिष्य गलील प्रदेश में जमा हो रहे थे तब प्रभु यीशु ने उनसे कहा तेजस्वी मानव पुत्र उन लोगों के हाथ में सौंप दिया जाएगा जो उसे मार डालेंगे पर परमात्मा उसे मरे में से तीसरे दिन जिंदा कर देंगे इस पर शिष्य बहुत दुखी हुए गुरु ने मंदिर टैक्स भरा जब गुरु यीशु और उनके शिष्य कफर नहुम शहर में आए तब मंदिर टैक्स लेने वालों ने पतरस के पास आकर कहा क्या तुम्हारे गुरु मंदिर टैक्स नहीं देते पतरस ने कहा हां देते हैं जब पत्र घर में आया तब प्रभु यीशु ही उससे पहले बोले शिमोन तुम्हारा क्या विचार है पृथ्वी के राजा चुंगी और टैक्स किससे लेते हैं अपने बच्चों से या दूसरों से पत्रस बोला, दूसरों से। प्रभु यीशु ने उससे कहा तो उनके बच्चे टैक्स से मुक्त हैं, पर हम मंदिर टैक्स लेने वालों और अपने आप को परेशानी में नहीं डालना चाहते इसलिए झील पर जाकर कांटा डालो और जो पहली मछली पकड़ो उसका मुंह खोलो और उसमें तुम्हें चांदी का एक सिक्का मिलेगा उसे लेकर मेरा और अपना मंदिर टैक्स भर दो